प्रीति के का नहीं रहा। उसने आज उसके ऊपर बंदूक की गोलियों का कोई असर नहीं होता है यहाँ तक कि इसके शरीर में दिया। फिर भी घुसे कुछ न हुआ और अब तक ये इतनी एनर्जी के साथ कैसे लड़ रहा है गजब आदमी है ये हे भगवान ये कोई राक्षस वगैरह है क्या ये इंसान तो नहीं हो सकता सच में नहीं है, ये कोई है, इस दुनिया का नहीं है ये आश्चर्य के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ी इस बार फिर से हवा में उछलते हुए उसने विक्रांत के ऊपर पैर से अटैक करने की कोशिश की लेकिन विक्रांत पहले से ही इस चीज के लिए तैयार होकर बैठा था उसने प्रीति को अपनी तरफ आते हुए देख कर लपक कर उसकी टांग पकड़ ली उसके बाद उसने प्रीति की टांग पकड़कर उसे हवा में घुमाते हुए चैन बॉल की तरह घुमाकर फेंक दिया फिर से प्रीति किसी बॉल की तरह हवा में उछलते दूर जाकर एक टेबल से टकराकर जमीन पर धराशायी हो गई। प्रीति धराशाई होगी लगी वो फिर से विक्रांत का काउंटर करना चाहती थी लेकिन अब उसके भीतर ताकत नहीं बची रह गई थी उसके भीतर उठ खड़ी होने की भी हिम्मत नहीं थी वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन को सुनाई नहीं पड़ा कुछ ही सेकंड में उसकी आंख बंद होगी और वो पूरी तरह से बेहोश होगी अब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था विक्रांत ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो उसे चारों तरफ घायल पड़े एजेंट कराते हुए नजर आ रहे थे अधिकतर तो बेहोश होकर पड़े थे वहीं कुछ को होश तो था लेकिन फिर भी उनके अंदर हिलने डुलने की हिम्मत नहीं बची थी विक्रांत के पैरों के पास टार्जन भी पड़ा हुआ था वो होश में तो था लेकिन फिर भी उसके भीतर पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं बची थी विक्रांत ने खड़े खड़े ही उसके मुँह पर एक जोर की लात मारी और फिर वो तुरंत बेहोश हो गया इसके बाद विक्रांत इधर उधर टहलते हुए इस स्थान का निरीक्षण करने लगा चारों तरफ सामान इधर उधर फैला हुआ था कहीं टूटे हुए कंप्यूटर फेंके हुए थे तो कहीं टूटे हुए टेबल और कुर्सियां पड़ी हुई थी अब इस हॉल में सिर्फ विक्रांत के जोर जोर से सांस लेने की आवाज गूंज रही थी इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था एनर्जी बूस्टर की मदद से भले ही विक्रांत के पास काफी ज्यादा एनर्जी आ गई थी लेकिन फिर भी उसे शरीर में लगे अनगिनी चोट के दर्द का भयानक एहसास हो रहा था ऐसा लग रहा था की उसके पूरे शरीर की हड्डियाँ टूट चुकी है चेहरे पर अनगिनत चोट लगी हुई थी और अब तक ना जाने कितना खून उसके शरीर से बह चुका था ओह विक्रांत बहुत तेजी से हाँफ रहा था फोन फोन फोन कहाँ गया मेरा शिट विक्रांत फटाफट फड़ अपनी जेब में हाथ डालते हुए फोन खोजने लगा तभी विक्रांत को याद आया कि उसके मोबाइल फोन को रमन ने ले लिया था और उसने कहीं यहीं कहीं टेबल पर उसका फोन रखा हुआ था विक्रांत फटाफट फड़ उस टेबल के पास पहुंचा लेकिन टेबल टूट कर जमीन पर पड़ी हुई थी विक्रांत टेबल के पास अपना फोन खोजने लगा वहाँ जमीन पर उसका फोन गिरा पड़ा था विक्रांत ने फोन उठाया तो पता चला कि ये स्विच ऑफ पड़ा हुआ था उसने तुरंत ही फोन का स्विच ऑन किया और फिर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके हेल्प के लिए पुलिस को बुलाया फोन ऑन होते ही विक्रांत की लोकेशन पुलिस को मिल जाएगी और फिर वो वहाँ जल्दी पहुँच जायेंगे इमरजेंसी नंबर आरोप कॉल करने के बाद विक्रांत ने सोचा की वो नैना को भी फोन करके अपनी सिचुएशन के बारे में बता दे अभी विक्रांत नैना का नंबर डालकर नहीं जा रहा था तभी उसकी नजर सामने एक टेबल की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे नमन पर पड़ी उसने तुरंत ही फोन कट करके अपनी जेब में वापस डाल लिया तू अभी बच ही गया है विक्रांत रमन को देखते का, जैसे रमन को एहसास हुआ कि विक्रांत ने उसे देख लिया तो फिर वो उसकी तरफ देखकर बोल पड़ा मुझे जाने दो मुझे जाने दो मुझे उसकी आंखों में विक्रांत का खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था रमन तुरंत वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा। अभी वो विक्रांत से छुपकर भागने की कोशिश कर ही रहा था, था क्योंकि उसे डर था कि कहीं विक्रांत उसके ऊपर पीछे से अटैक ना कर दे लेकिन वो ढंग से नहीं चल पा रहा था दरअसल रमन की जांग में पीछे की तरफ गोली लगी हुई थी इस वजह से वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था और साथ ही उसकी जागो से भयानक खून भी बह रहा था विक्रांत बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगा रमन बार बार पीछे मुड़कर विक्रांत को देखने की कोशिश कर रहा था उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था रमन यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ जा ही रहा था कि उसे अपने पैर के पास एक गन पड़ी हुई देखी रमन ने चलते चलते ही बड़ी चालाकी से वो गन अपने हाथ में उठा लिया और फिर अचानक से रुक विक्रांत की तरफ मुड़ गया मेरे पीछे मताओ मेरे पीछे मताओ वही रुक जाओ बोला ना, रमन न रमन ने विक्रांत को बंदूक के निशाने पर लेते हुए कहा इसके बाद उसने ट्रिगर दबा दिया तड़ा गोली विक्रांत के कान के बगल से होकर निकल गयी अब तक वो उसका बुलेट प्रूफ जैकेट भी अपना असर दिखाना बंद कर चुका था अगर गोली विक्रांत के शरीर में लग जाती है तो फिर पक्का था वो घायल होकर वहीं गिर पड़ता तेरी तो विक्रांत ने गुस्से में रमन को घूरते हुए कहा इसके बाद वो फिर से रमन की तरफ तेजी से पढ़ने लगा रुक जाओ रुक जाओ बोला ना रुक जाओ मेरे पास मत आओ रमन ने कांपते हुए हाथों से फिर से बंदूक का ट्रिगर दबा दिया लेकिन अब तक बंदूक की गोली खत्म हो चुकी थी उसके ट्रिगर दबाने का कोई परिणाम नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी रमन इतना डरा हुआ था की वो लगातार बंदूक की ट्रिगर दबाया जा रहा था वहीं सामने से विक्रांत न जाने कहाँ गायब हो गया रमन घबराते हुए इधर उधर घूमते हुए विक्रांत को खोजने लगा वो पहले भी विक्रांत को गायब होते हुए हो और फिर उसने रमन के हाथ को पकड़ कर उसे जमीन पर पटक दिया छोड़ दो मुझे छोड़ दो माफ कर दो मुझे माफ कर दो मैंने कुछ नहीं किया रमन ने लगभग रोते हुए अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी लेकिन विक्रांत उसके हाथ को अपने दोनों टांग के बीच में में खड़ा हो गया और फिर उसे उसके हाथ को पकड़कर विपरीत दिशा घुमा दिया। कहा था ना एक बार इन सब से निपट लू फिर तेरा भी हिसाब करूंगा बोला था ना ले या, आ, रमन दर्द के मारे पूरी ताकत से चीख पड़ा छोड़ दो छोड़ दो मुझे मुझे छोड़ दो भीख मांग रहा हूँ छोड़ दो मुझे आ, विक्रांत सक्सेना कभी अपने वादे से नहीं मुकरता है ये बात तुझे अब मरने के बाद भी याद रहेगी विक्रांत ने इतना कहते हुए रमन के दूसरे हाथ को पकड़कर अपने टांगों के बीच फंसा लिया फिर उसने ताकत लगाते हुए इसे भी मरोड़ दिया हाथ की हड्डियां तड़ाक की आवाज से टूट गईं गई रमन ने फिर गला फाड़कर चीखने लगा पूरा हॉल उसकी चीख से गूंज उठा रमन धहाड़े मार मार मारकर होने लगा विक्रांत को उसने रमन की टांग को पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी टांग को भी अपने पैरों के बीच में फंसाकर खड़ा हो गया और फिर इसे भी तोड़ने की तैयारी करने लग गया जल्दी बता डॉक्टर संजय भी तुम लोगों से मिले हैं या नहीं बोल जल्दी वो आज के बाद पूरी जिंदगी रैंक कर ही बताएगा विक्रांत ने गुस्से में दहाड़ते हुए पूछा नहीं, नहीं नहीं नहीं मैं मैं सब कुछ बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ मैं छोड़ दो प्लीज छोड़ दो मुझे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ रमन ने विक्रांत के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा बंद कर जल्दी जो पूछ रहा हूँ वो बता। बोलता है कि नहीं विक्रांत उसके पैर को घुमाने की एक्टिंग करने लगा नहीं नहीं नहीं नहीं डॉक्टर संजय का हम लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं है उन्हें कुछ मतलब नहीं है सही कह रहा छोड़ दो आप मुझे रमन का पूरा शरीर पसीने से भीख चुका था वो अभी भी हाथ जोड़े विक्रांत से अपनी जान की भीख मांग रहा था अच्छा तो तू किसके लिए काम करता है और मंजू का मर्डर किसने करवाया बोल जल्दी विक्रांत ने उसके पैर को विपरीत दिशा में मरोड़ते तो हुए सवाल किया मैं बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ बस मुझे छोड़ दो रमन ने गड़गड़ाते हुए कहा बोल रहा हूँ विक्रांत ने खड़े खड़े ही रमन के पेट पर एक जोर की लात मारते हुए कहा करीम खान डॉक्टर करीम भाई के नाम से भी लोग उसे जानते है मुझसे उसी के आदमियों ने कॉन्टेक्ट किया था वो वो लेडी ऑफिसर मंजू ने करीम भाई के बेटे को मारा था इसीलिए उसने उसका मर्डर करवाया और वो ब्यूरो चीफ अमृत को भी करीम भाई ने झूठे केस में फंसाकर सस्पेंड करवाया था वो भी करीम भाई के खिलाफ काम कर रहा था साला पुलिस ऑफिसर को मरवा दिया उसने इतनी हिम्मत बढ़ गई उसकी ऐसे आसानी से मर्डर करता घूम रहा है ये रहता कहाँ ये ये सला मिलेगा कहाँ बता बता जल्दी बोला विक्रांत ने रमन की छाती पर अपना पैर टिकाते हुए भरे हुए बोल पड़ा अभी वो डर के मारे का था साथ में उसके दोनों हाथों की हड्डिया टूट चुकी थी सो उसका भी दर्द अभी तक उसे एहसास हो रहा था अभी भी रमन दर्द से कराह रहा था विक्रांत ने अपना पैर उसके सीने पर टिकाये हुए उस पर और जोर देना शुरू कर दिया रमन दर से चीखने लगा ऐसा लग रहा था कि आज विक्रांत उसके सीने की हड्डियों को भी तोड़ कर माने विक्रांत उसके सीने पर खड़ा होने जा ही रहा था कि अचानक से उसे हल्का चक्कर आना शुरू हो गया ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में अब जान ही नहीं रह गई थी वो लड़खड़ाने लगा विक्रांत एक साइड में जाकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया उसके अंदर अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी की अपना फोन निकाल कर नैना को फोन कर सके